चुड़ैल एक वक्त का किस्सा है एक गांव में एक खिलौने बनाने वाला अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था जिसका नाम था हैंडर्स हैंडर्स सुबह सवेरे उठता मिट्टी गठ्टी करता और पूरी सुबह बिताता कई किस्म के खिलौने तामीर करने में चेयर घोड़े बगियां बादशाह फरिश्ते शहजादियां उन्हें अपनी वर्कशॉप में छोड़ देता सूखने और रंगने के लिए और जो पहले से तैयार होते उन्हें नजदीक के गांव में बेचने के लिए ले जाता उसकी बीवी इस बात की तकदीस करती कि उसका नाश्ता और दोपहर का खाना तैयार रखे। हैंडर्स खाने का बहुत शौकीन था और उसकी बीवी मजदार खाने बनाती व से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं इसे सारा का सारा अभी खाना चाहता हूँ। सचमुच, तुम इस संसार में सबसे अच्छा खाना बनाती हो। <laughs> <laughs> अब जाओ वरना देर हो जाएगी। हाँ, मुझे सचमुच चलना चाहिए। शाम को मिलते हैं। जल्दी आइए अब्बा जान। बाय। स्कूल में तुम्हारा दिन अच्छा रहे। कुछ नजदी एंडर्स को जंगल में बैठना बहुत पसंद था किसी दरख्त की छांव में और अपना खाना खाना चहचहाती जह चिड़ियों और कलकल -कल बहते दरिया की आवाजें सुनते हुए ये रोजाना की उसकी छोटी सी पिकनिक होती एक दिन जब वो खाने को बैठा एक चुड़ैल वहां से गुजर रही थी हम्म hmm, ये लजीज खुशबू क्या है क्या ये खा� तो इसका जायका कितना लाजवाब होगा मुझे इसे चखना होगा तो अगले दिन चुड़ैल ने हैंडल्स के आने का इंतजार किया जैसे ही उसने उसे दूर से आते देखा उसने खुद को एक जवान लड़की में तब्दील कर लिया और दरख्त के नीचे सो गई और जब वो सो रही थी तो हैंडस वहाँ पर आया और उसे देखा। यहाँ जंगल के बीचों बीच एक औरत क्या कर रही है? आदाब हुसूर। कौन हो तुम? और इस जंगल के बीचों बीच क्या कर रही हो? मेरा नाम डोना है और मैं बगल के गांव से हूँ। मैं सफर पर हूँ काम की तलाश में पर मैं राह � क्या तुम्हें पता है रिवरडेल गांव कहां है खैर वो मेरा गांव है क्या तुम किसी विशेष के साथ काम करने वाली हो नहीं मुझे बस काम चाहिए मैं जानवरों की रखवाली कर सकती हूं ये तो मैं काम कर सकती हूं घर की सफाई भी सिर्फ एक चीज मैं नहीं कर सकती वो है खाना बनाना मेरी पत्नी के लिए क्या तुम हमारे घर में काम करना चाहोगी? बेशक, क्यों नहीं? तो चलो मेरे साथ। इस तरह हैंडल्स चुड़ैल को अपने घर ले गया। उसकी बीवी बहुत खुश हुई कि कोई उसकी मदद के लिए है। चुड़ैल ने एक बहुत ही शानदार खादिमा का किरदार निभाया। वो घर की सफाई करती, जानवरों की रखवाली करती, बहुत खू और वो जल्दी ही हैंडर्स खानदान के फर्द की मानिंध हो गई। उसे वो खाना बहुत पसंद था जो हैंडर्स की दीवी पकाती थी। महात्मा हैंडर्स, आप यकीनन दुनिया की सबसे बेहतरीन बावर्चिन होंगी। यही, मैं भी उनसे कहता रहता हूँ। मैंने कभी इतना स्वाद खाना नहीं खाया जंगल में इतने हजारों साल रहन मुआफ कीजेगा, मैं बस मजा कर रही हूँ <laughs> <laughs> और एक दिन तुम इतने उदास क्यों हो हैरी? डोना, इसकी तरफ देखो, मेरा बल्ला टूट गया है अगर डैड़ी यहां होते, तो इसे ठीक कर देते दे। मुझे दे दो, मैं इसे ठीक कर दूँगी ये तुमने कैसे किया अह डेलिस काला जादू क्या मैं बस मजाक कर रही थी हैरी हैंडल्स की बीवी ने सब कुछ देखा और सब कुछ सुना पर अंदर ही अंदर वो सहम गई उस रात उसने हैंडर से गुफ्तगू गु की टोना के बारे में कुछ तो अजीब है क्यों क्या वो इतनी कार्यक्षम नहीं है? जरा ज्यादा ही काबिल है मेरे ख्याल से। तुम बस जरा ज्यादा ही सोच रही हो। डोना, क्या तुम मेरे लिए वो गेंद ला सकती हो? ज़रूर। क्या तुमने वो देखा? वो कोई आम इंसान नहीं है। वो तो एक चुड़ैल लग रही है। वो गांव के लिए खतरनाक हो सकती है। एंडरसन हैंडरसन, बाहर आओ। क्या बात है दोस्तों? हैंडर्स, तुम्हें उससे छुटकारा पाना होगा अभी। पर अब अब वो हमारे खानदान की फर्द है, वो हमारी दोस्त है, वो मेरे लिए गेंद वापस लाई, और वो हमारे लिए कितना कुछ करती है, उसने हमेशा हमारी मदद की है अम्मी। वो एक चुड़ैल है, और वो कभ हमें उससे निजात पानी होगी। गांव वाले मशाले लेकर आए चुड़ैल को वहां से डराकर भगाने के लिए पर अचानक उन मशालों में से एक से शूला उड़ा और एक आदमी की झोपड़ी को लगा और उसका बेटा अंदर फंस गया। अब्बाजन बचाइए। मेरा बेटा। कोई जल्दी से पानी लेकर आओ। रुको। तुमने मेरे बच्चे की जान ब उन्होंने मेरी जान बचाई अम्मी तुम मेरे बेटी को आग से महफूज बाहर निकाल लाई, बहुत-बहुत शुक्रिया तुम्हारा देखा मैंने आपसे कहा था डोना हमारी दुश्मन नहीं है वो हमारी खानदान की फर्द है वो हमारी दोस्त है हमें शर्म करना डोना हम बहुत शर्मिंदा हैं तुम्हारी कोवतों को देखकर हमें लग अकीकत तो ये है कि तुम्हारे शाहर को तुम्हारे खाने का लुत्फ उठाते देखकर मुझ में ये ख्वाहिश जागी कि मैं उसे खुद खाऊं। उसका स्वाद चखूं। इसलिए मैंने ये शकल इकट्यार की और यहां आई मुझे तुमसे छूट नहीं बोलना चाहिए मुझे माफ करना आप कमाल की बावर्चिन है माधुर्मा हेंडर्स अब मेरे � जगह जंगल में है हैरी, पर तुम मुझसे आकर मिल सकते हो, जब तुम चाहो। याद रखो, लोगों का यकीन जीतना चाहते हो, तो पहले होदे मानदार बनो। और हमेशा लोगों को उनके काम से आंखों जो वो करते हैं, ना कि जैसा वो दिखते हैं। अगर वे रहम हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ के बाशिंदे है